कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली के इक्कीसवे मंत्र का विचार हम लोगों को आज करना है यमराज जी नचिकेता को नचिकेता के जिज्ञास्य आत्मा का उपदेश कर रहे हैं 19वें मंत्र में बताया गया कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप से आत्मज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं है विपरीत ज्ञान है तो कहा फिर यथार्थ ज्ञान आत्मा का किस रूप से होता है और कौन से साधन से होता है तो सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूं इस रूप से ज्ञान आत्मा का यथार्थ ज्ञान है और ये ज्ञान होता है अकामत्व साधन से तमक्रतु पश्यति इससे बताया कि अक्रतु जो है यानि कामना रहित जो है उसे सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं के रूप में अनुभव में आता है यथार्थ ज्ञान है उस ज्ञान का फल है वीत शोको भवती शोक रहित हो जाता है अब आगे कहते हैं धातु प्रसाद और अकामत्वरूप जो साधन बताया अकामत्व तो साधन है धातु प्रसाद उसका फल है तो सफल अकामत्व तो न हो काम कहे कि कामना नहीं है लेकिन इंद्रिया हमेशा कुंठित रहती हो तो उसे अकाम नहीं कहा जा सकता उसे तो कहा जाएगा अंदर में कहीं ना कहीं मन में बहुत बड़ा धक्का लगा हुआ है इसके कारण कुंठित हुआ है मन इसलिए इंद्रिया भी कुंठित है और बिल्कुल मन जो है निष्काम हो जाए तो हो प्रसन्न रहता है और मन प्रसन्न है तो उसकी प्रसन्नता बाह्य इंद्रियों में प्रतीत होती है इसलिए सफल अकामत्व यदि है तो सर्वाधिष्ठान आत्मा का अहम ब्रह्मास्मि के रूप में अनुभव होता है उसका फल शोक निवृत्ति है जो सफल शो, शोक निवृत्ति रूपी फल में पर्यवसायी आत्मज्ञान होता किसको है तो सफल अकामत्व तो जिसके अंदर है उसमें उसको होता है और जिसके अंदर सफल अकामत्व तो नहीं है उसे ये आत्मा को जानना कठिन है सर्वाधिष्ठान ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव अति कठिन है इसे कहा कह रहे हैं इक्कीसवें मंत्र में भगवान भाष्यकार और श्रुति तो भाष्यकार भगवान इक्कीसवें मंत्र का इसी प्रकार का अवतरण लिखता है अन्यथा दुर्विज्ञ अयम आत्मा काम प्राकृतपुरुष ही यस्मात तो अन्यथा का एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार ने अर्थ कर दिया अकामत्व प्रयुक्त धातु प्रसाद अंतरेण अकामत्व से प्रयुक्त धातु प्रसाद का अर्थ है अकामत्व का फल है तो चेतन से प्रयुक्त जड़ की प्रवृत्ति का अर्थ होता है चेतन का फल है प्रवृत्ति जड़ में ऐसे अकामत्व से प्रयुक्त धातु प्रसाद यानी सफल अकामत्व के बिना यह अन्यथा शब्द का अर्थ है अयम आत्मा दुर्विज्ञेय यह आत्मा दुर्विज्ञा है किन्हें तो प्राकृत पुरुषई तो प्राकृत पुरुषों को यह आत्मा दुर्विज्ञ है किसे तो कहा कामा भी तो अकाम नहीं होगा तो कामना उनसे युक्त होगा उन कामनाओं से युक्त जो चित्त वाला व्यक्ति है वो है प्राकृत व्यक्ति उसके चित्त में रहेगी अनेक कामनाएं उन अनेक कामनाओं से घिरे हुए व्यक्ति को यह आत्मा दुर्विज्ञ है ये कहा कि प्राकृत पुरुषई ही अयम आत्मा ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि आत्मा व्यावहारिक अवस्था में सोपाधिक है और उपाधिया परस्पर विरोधी अनेकों धर्मों से युक्त है और उन परस्पर विरोधी अनेकों धर्मों से युक्त उपाधि से उपहित होने के कारण आत्मा भी उन परस्पर विरोधी अनेकों उपाधि धर्मों से युक्त ही को अविवेकी व्यक्ति को, अविवे को प्रतीत होता है इसलिए उसे सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूं इस रूप से जानना कठिन है हाँ, हाँ, ये यहां पर इक्कीसवे मंत्र में कहा जा रहा है, अर्जो अप्राकृत है अक्रतु अप्राकृत है वही उसके लिए तो सुविज्ञ है वो जान सकता है, प्राकृत व्यक्ति नहीं जान सकता ये यहां पर कह रहा है आसीनो आसीनो दूरम व्रजति सयानो याति सर्वतः या कस्तमदा मदम दो ज्ञाती तो आत्मा आशीन आसीन है का मतलब स्थिर है अचल है चलन ये है क्रिया सामान्य इसलिए समस्त क्रिया का उपलक्षण इसलिए आशीन शब्द का अर्थ निकलेगा अक्रिय आत्मा अक्रिय है क्रिया रही है उसमें कभी भी कोई क्रिया नहीं होती है तो अक्रिय होता हुआ भी बिल्कुल चलता नहीं है लेकिन कहते हैं दूरम व्रजती दूर जाता हुआ प्रतीत होता है अक्रिय होता हुआ भी दूर से दूर जाता है मन उपाधि वाला हो जाता है तो मन रूपी उपाधि सक्रिय है तो मन अति गतिशील है संकल्प मात्र से ही संसार के उस टोक में पहुंच जाता है उसे कोई बहुत अधिक समय नहीं लगता और मन के पहुंचने से माना जाता है मन उपाधिक आत्मा भी पहुंच गया मन चला गया तो आत्मा चला गया ध्याय तीव श्रुति करती है तो इसलिए आशीन दूरम व्रजती तो व्रजती तो गति है और आसीन शब्द से स्थिति बताई जा रही है तो स्थिति है गति निवृत्ति स्थागति निवृत्तो धातु से बनता है तो स्थिति तो गति निवृत्ति आसीन शब्द का अर्थ है स्थित यानी गति रहित, और दूरम रजती ये गतिमान बता रहा है ये तो गति राहित्य और गतिमत्ता ये दोनों परस्पर विरोधी धर्म है और एक ही आत्मा में ये दोनों प्रतीत हो रहे हैं इसलिए जो प्राकृत व्यक्ति है उसे इस आत्मा को समझना कठिन है और भी विरोधी धर्म बताए जा रहे हैं सयानो याति सर्वतह सोने वाला व्यक्ति कहीं आ जा सकता है नहीं आ जा सकता लेकिन श्रुति करे कि शयान या आत्मा सोता है और सर्वत याति सोते सोते सब जगह जाता है तो शयान यानी वान और सब ओर जाने वाला ये शयन क्रिया और सब और गमन क्रिया ये भी दोनों परस्पर विरोधी है और इन परस्पर विरोधी धर्म वाला एक साथ ये प्रतीत होता है उसके कारण प्राकृत व्यक्ति को वह दुर्विज्ञ है इसलिए कहते है ऐसा दो परस्पर विरोधी अनेकों धर्मों वाला आत्मा है तम अने ऐसा जो है स्थित होता हुआ दूर जा, चला जाता है सोता हुआ सब और चला जाता है ऐसा जो आत्मा यह आशीनस सन दूरम व्रजती और यह सयान सन सर्वतः याति तम यह तद नित्य संबंध होता है ना यहां तम शब्द का प्रयोग है तो उसका नित्य संबंधी जो यथ है उसका अध्यय करना प्रथमांत यथ शब्द का उसका अन्वय करना आशीन और शयान के साथ तो यह आसीन दूर व्रजति और यह आसीन शयान सर्वतह याति तम मदादम देवम मद और अमद तो मद का अर्थ है मद युक्त और मद से लेना हर्ष को इसलिए मद का अर्थ हो जाएगा हर्ष युक्त और अमद का अर्थ है हर्ष रहित तो सहर्ष अहर्ष मदामद शब्द का अर्थ निकलेगा तो सहर्ष अहर्ष रूप जो है आत्मा और वह देव है का मतलब चेतन है ऐसा जो देव है चेतन आत्मा उसे मदन्यह कह ज्ञातम अर्ति मदन्यह कह तम मदा मदम देवम ज्ञात अर्हति ऐसा अनु करना तो वह मेरे से भिन्न कौन है और मद से लेना मेरे जैसे से यमराज जी कह रहे हैं मेरे जैसे से सूक्ष्म बुद्धि वाले अकामत्व से युक्त जो होंगे वे तो आत्मा को जान सकते हैं हे हाँ, मे, मेरे जैसे जो नहीं है उनको लेना है मद शब्द से यानी अकाम जो नहीं है प्राकृत पुरुष है जो वह मद कह शब्द से प्राकृत पुरुष को लेना तम मदामदम देव ज्ञातुम अर्ती कह शब्द आक्षेप अर्थ में रहेगा तो ऐसा कौन जान सकता है प्राकृत पुरुषों में से कौन पुरुष है जो उसे जान सके मतलब कोई नहीं जान सकता उसे जानने के लिए अकामत्व से युक्त होना जरूरी है सफल अकामत्व जरूरी है ये यहां पर इस मंत्र से कहा गया हर्षयुक्त हर्ष रहित हर्ष यानी खुशी तो खुशी से युक्त और अहर्ष का अर्थ विषाद से युक्त खुशी से युक्त नहीं ये कौन होता है वो होता है हर्षयुक्त और हर्षरहित सामान्य जो प्राकृत व्यक्ति होता है मन रूपी उपाधि वाला और आत्मा मन रूपी उपाधि वाला होने पर भी स्वतः ये प, प, विपरीत धर्म वाला नहीं है निरति से आनंद स्वरूप है और उपाधिभूत मन के कारण मदामत से युक्त भाष रहा है ऐसा विवेक जिसको नहीं है वो है मदन्य वह इस आत्मा को कैसे जान सकता है नहीं जान सकता और ऐसा विवेक जिसको है मुझे और मेरे जैसे को वह आत्मा के निरति से आनंद रूपता का मैं के रूप में अनुभव करते हैं तो भाष्य को देखिए आशीनों अवस्थितः आशीन शब्द का अर्थ कर दिया अवस्थितः और अवस्थितः का भी अर्थ करते हैं अचल एव सन अचल होता हुआ यानि निष्क्रिय होता हुआ दूरम व्रजति वह दूर से दूर चला जाता है और सयानो याति सर्वतः तो सो रहा है और सब और जा रहा है ये भी परस्पर विरोधी धर्म है एवं असो आत्मा देवो मदाम तो मदामद है का अर्थ है, है अमद है और समद अमद का भी अर्थ कर दिया सहर्ष हर्ष हर्षरहित हर्षयुक्त ये हर्ष रहितता और हर्षयुक्तता कहा से आई परस्पर विरोधी धर्म तो सात नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा कि मनह मन समूहित सन एव मन रूपी उपाधि वाला होने से मन की सन्निधि से वह मन हर्षयुक्त है तो आत्मा भी हर्षयुक्त प्रतीत होता मन हर्ष रहित है तो आत्मा भी वैसा ही प्रतीत होता है समानस सन उभो लोग अनुसंचरती है न ध्यायती व लेलाएती व तो उससे मन में जो भी धर्म है उन धर्मों का आरोप उसमें होता तो विरुद्ध धर्मवान अतो अशक्यवाद ज्ञातुम तो ये परस्पर विरोधी अनेक धर्म वाला आत्मा होने के कारण स्वतः नहीं उपाधि से अनेक धर्म विरुद्ध अनेक धर्म वाला होने से ज्ञातुम अशक्यत्वात् उसे यथार्थ रूप से जानना प्राकृत व्यक्ति को अशक्य है इसलिए कहते हैं कह तम मदामदम देवम मदन्यो ज्ञात अर्ती तो मेरे जैसे से भिन्न प्राकृत व्यक्ति कौन है जो उसे जान सके का मतलब कोई नहीं है और अभिप्रेत अर्थ निकला अस्मदादे रेव सूक्ष्म पंडित से क्य विज्ञे अयमा आत्मा तो हम जैसे अस्मदादे रेव हम जैसे ही सूक्ष्मबुद्धि वाले जो पंडित हैं यानी आत्मानात्म विवेकी है उन्हीं आत्मानात्म विवेकी किसी के लिए वह सुविज्ञ हो जाता है विज्ञा अयम आत्मा प्राकृत बुद्धि वालों को विज्ञय नहीं है आत्मा के पास में पूर्ण विराम होना चाहिए पंडितस्य से कस्य अयम आत्मा पूर्ण विराम है न होना चाहिए यहा पूर्ण विराम होना चाहिए और स्थिति गति नित्या नित्य विरुद्ध अनेक धर्मोपाधिकवात इत्यादि का अलग से अवतरण है अब अवतरण लिखते हैं आगे वाले वाक्य का टीकाकार विरुद्ध अनेक धर्मवत्वात दुर्विज्ञेयचे आत्मा कथम तरी पंडित इति सैशक आह स्थिति गति इति विरुद्ध अनेक धर्म वाला यह प्रकृत आत्मा होने से उपाधि को लेकर के विरुद्ध अनेक धर्म वाला होने से सामान्य व्यक्ति को दुर्विज्ञय है यदि आत्मा तो कथम तरी पंडित स्यात् तो पंडितों को वह सुविज्ञ कैसे होगा तो प्राकृत जनों को दुर्विज्ञ हैं वह पंडितों को भी दुर्विज्ञ ही रहना चाहिए उनको सुविज्ञ कैसे है इस प्रकार की आशंका होने पर भास्कर भगवान ये उत्तर बताते हैं आ स्थिति गति नित्य नित्यादि नित्या विरुद्ध अनेक धर्मोपाधिक विरुद्ध धर्म विश्वप इव चिंतामणि वद अवभासते तो कहते हैं कि स्थिति गति ये परस्पर विरोधी धर्म है ऐसे नित्या नित्य अने नित्यत्व, अनित्यत्व। भी परस्पर विरोधी धर्म है आदि शब्द से स्थूलत्व ये परस्पर विरोधी अनेको धर्म आदि शब्द से लेना तो स्थिति गति नित्या आदि विरुद्ध अनेक धर्म है जिन उपाधियों के ऐसा धर्म तक एक बहुरी समास करना स्थिति गति नित्य नित्यानित्य आदि विरुद्ध अनेक धर्म हैं, जिनके जिन उपाधियों के वे उपाधिया हैं, स्थिति गति नित्य-नित्य आदि विरुद्ध अनेक धर्म शब्द का अर्थ निकलेगा वो उपाधि और ऐसी ऐसे पदार्थ परस्पर विरोधी धर्म वाले उपाधि हैं फिर जिस आत्मा की वह आत्मा कहलाएगा स्थिति गति नित्या नित्यादि विरुद्ध अनेक धर्म उपाधिक उपाधिक आत्मा है उसमें रहने वाला धर्म है उपाधिकत्व धर्म परस्पर विरोधी धर्म है उपाधि के अरुण परस्पर विरोधी धर्म वाले उपाधिया जिस आत्मा की हैं वह आत्मा स्वयं निर्धर्मक है उस निर्धर्मक आत्मा की उपाधियों में परस्पर विरोधी अनेक धर्म हैं ऐसे परस्पर विरोधी अनेक धर्मो वाली उपाधि अनेक उपाधियां जिस आत्मा की हैं और ऐसे उपाधि वाला आत्मा होने के कारण वह विरुद्ध धर्मवत्वात स्वयं उपाधि के धर्मों का आत्मा में आरोप होने से विरुद्ध धर्म वाला प्रतीत हो रहा कैसे तो विरुद्ध धर्मवत्वात अनेक यानी विपरीत धर्म वाला सा अवभासते के साथ अन्वय करना विरुद्ध धर्मवत्वात अनेक विरुद्ध धर्मवान उस क्रियापद के साथ अन्वय करना बीच में दो दृष्टांत है स्वतः परस्पर विरोधी धर्मों से रहित पदार्थ भी परस्पर विरोधी धर्म वाली उपाधि के सन्निधि से परस्पर विरोधी धर्म वाला प्रतीत होता है इसके लिए दो उदाहरण यहाँ पर बताए जा रहे हैं वे दो उदाहरण हैं एक विश्वरूप मणि का और दूसरा चिंतामणि का तो विश्वरूप युव यु शब्द यथार्थ में है यानी यथा विश्वरूप अवभाष तो विश्वरूप मणि एक का विशेष है विश्वरूप मणि और वह अपने पास में रखे हुए जितने भी रूपवान पदार्थ है उन रूपवान पदार्थों का अपने में प्रतिबिंब ग्रहण कर लेता सारे उस विश्वरूप मणि के समीप में विद्यमान रूपवान पदार्थों का प्रतिबिंब उस विश्व रूपमणि में पड़ेगा और कोई लाल रूप वाला पदार्थ है तो कोई पीले रूप वाला है कोई नीले रूप वाला है कोई हरे रूप वाला है कोई सफेद रूप वाला है और आकार प्रकार भी उनके अलग अलग है तो ऐसे विचित्र विचित्र रूप तथा आकार वाले पदार्थों का प्रतिबिंब उस विश्वरूप मणि में पड़ रहा है हा दर्पण के तरह ही हुआ तो वो जो विश्वरूप मणि है वह एक साथ फिर अनेक आकार और अनेक रूप वाला प्रतीत होता लेकिन स्वतः उसका वो जो अनेक रूप और अनेक आकार प्रतीत हो रहे हैं उनमें से एक भी नहीं है स्वतः वह निर्धर्मक है परस्पर विरोधी धर्म वाला नहीं है उपाधि के पास में होने पर वो सारी उपाधियों के परस्पर विरोधी रूपाधि धर्म उसमें आरोपित हो रहा है जैसे ऐसे ही चौरासी लाख प्रकार के कार्यक्रम रूप उपाधि के सन्निधि में आत्मा उपाधि धर्म से युक्त सा प्रतीत होता है वह मनुष्यत्वादि अनेकों परस्पर विरोधी धर्म वाला प्रतीत होता है विश्वरूप मणि के तरह ही लेकिन स्वतः उसमें मनुष्यत्वादि धर्म नहीं है एक उदाहरण है दूसरा उदाहरण है चिंतामणि अवभासते। तो चिंतामणि एक मणि है वह स्वतः कोई भी वस्तु उपस्थित नहीं कर सकता लेकिन उसके अंदर शक्ति है कि उस चिंतामणि के पास में बैठ कर के कोई चिंतन करने वाला व्यक्ति जो चिंतन करेगा जो संकल्प करेगा उसकी संकल्पित वस्तु को उपस्थित करने का सामर्थ्य चिंतामणि में है ये चिंतामणि की अपनी व्यक्तिगत शक्ति विशेष है लेकिन उसको जरूरी है अपने इस शक्ति से पदार्थ को उपस्थित करने के लिए चिंतन करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए चिंता यानी चिंतन रूप उपाधि होनी चाहिए तो किसी ने किसी पदार्थ का संकल्प किया किसी ने किसी पदार्थ का संकल्प किया किसी ने किसी का संकल्प किया चिंतामणि के पास तो अलग अलग चिंतक के अलग अलग चिंतन से अलग अलग वस्तुएं उपस्थित चिंतामणि करता है वो जो चिंता चिंतक की का चिंतन रूप उपाधि है उस उपाधि उपाधिवशात वह उन सब वस्तुओं को उपस्थित कर रहा है परस्पर विरोधी वस्तुओं को स्वतः नहीं करता इसलिए यह उदाहरण है कि चिंता मणिवद अवभासते, है चिंतामणि जैसे परस्पर विपरीत वस्तुओं को उपस्थित करता हुआ प्रतीत हो रहा है लोक में ऐसे यह आत्मा भी परस्पर विरोधी धर्म वाला सा प्रतीत होता है वह चिंतामणि में भी चिंता चिंतन रूप उपाधि के कारण है और विश्व मणि में भी विश्व उस उपाधि के कारण है स्वतः नहीं ऐसे आत्मा में भी है इसे समझाने के लिए दो उदाहरण है थोड़ी टीका है टीका को देखिए थोड़ा पहले एक और वाक्य भाष्य में उसे देख करके फिर टीका देखता है अतो दुर्विज्ञी कस्तम्योहती कस्तम मदन्यो ज्ञातुम अर्ति इस वाक्य से यमराज जी आत्मा की दुर्विज्ञता को बता रहे हैं प्राकृत जनों के लिए अविवेकी जनों के लिए वह दुर्विज्ञ है क्योंकि वह उपाधि धर्म वाला सा ही प्रतीत होता है इसलिए उस उपाधि से विविक्त करके उसे स्वतः निर्विशेषतया समझने की सामर्थ्य जिसके बुद्धि में है वही समझ सकता है वो कामनाओं से युक्त बुद्धि में वो सामर्थ्य नहीं होती कामना रहित बुद्धि में होती है अब थोड़ी टीका है टीका को देखिए विश्वरूप ये जो एक उदाहरण बताया था स्वतः धर्मरहित आत्मा में परस्पर विरुद्ध अनेक धर्मवत्ता की प्रतीति को दिखाने के लिए विश्वरूप एक दृष्टांत है दूसरा चिंतामणि दृष्टांत है इन दोनों का भी स्पष्टीकरण टीकाकार करते हैं विश्वरूप शब्द की करते हैं पहले विश्वरूपो मणिर विश्वरूप मणि जैसे तो विश्वरूप शब्द की उत्पत्ति करते हुए उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि नाना रूपो अवभाषे परम नानाविधोपाधि नाना संधानात न स्व नाना रूप तो विश्व रूप मणि जैसे नाना रूप अवभाषित हो रहा अनेक रूप वाला प्रतीत हो रहा लेकिन वह नाना आकार वाला और नाना रूप वाला है नहीं तो परम नाना विध उपाधि संधाना तो उपाधि के सन्निधान से ऐसा होता है न स्वत तो स्वतः तो उसमें नाना रूपत्व तो नहीं है एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने विश्वरूप शब्द की उत्पत्ति बताई है विश्वम सर्वम स्वसनिहित रूपवद वस्तु रूपये प्रतिबिम्बितत्वेन इति काच प्रतिबिंबितलोक्यतेो मणि तो विश्वरूप शब्द की उत्पत्ति करते हुए टिप्पणी कारण काम हैचक इसलिए विश्व का अर्थ कर दिया सर्वम और सर्वम शब्द से किसको लेना तो उस विश्वरूप मणि के समीपवर्ती सभी पदार्थ उसकी उपाधि इस दृष्टि से कहते हैं स्वसनिहितम रूपवद वस्तु विश्व शब्द से लेना विश्व रूप में तो विश्व रूप मणि के समीपवर्ती सभी रूपवान पदार्थ विश्व शब्द का अर्थ हुआ और रूप शब्द का अर्थ करते हैं रूप्यते ते अस्मिन और रूप्यते का भी अर्थ कर दिया प्रतिबिंबित्व न अवलोक्य अस्मिन रूप धातु से अधिकरण अर्थ में उप्रत्यय होकर के रूप शब्द बन रहा उसका अर्थ निकलेगा देखी जा, देखे जा रहे हैं जिसमें ये समीपवर्ती रूपवान सब पदार्थों का प्रतिबिंब जिसमें देखा जा रहा है समीपवर्ती सभी पदार्थ जिसमें प्रतिबिंबित हो रहे हैं वह विश्वरूप हैं विश्वम रूपेते प्रतिबिंबित न अवलोक्य अस्मिन विश्वरूप ऐसी उत्पत्ति करते विश्वरूप शब्द की तो अर्थ निकलता है स, जिस मणि के समीपवर्ती रूपवान सभी पदार्थों का प्रतिबिंब जिस मणि में देखा जाता है वह विश्वरूपमणि है वो है विश्व रूपमणि हाँ तो ये विश्व रूपमणि है आगे है चिंतामणि एक उदाहरण तो चिंतामणि का उदाहरण दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणी करते हैं शक्ति विशेष को लेकर के दिया जा रहा है वहां कोई पदार्थ उपस्थित नहीं होते हाँ लेकिन उस चिंतामणि के पास में एक व्यक्ति रहता है रोज ऐसा चिंतन करेगा ऐसी वस्तु आएगी वो उपस्थित करेगा वो उसकी चिंतामणि की अपनी शक्ति विशेष है ऐसे आत्मा की शक्ति विशेष है कि चिंतन रूप उपाधि से संकल्प मात्र से सारे संसार को उपस्थित करने की इसलिए दो नंबर में कहा कि शक्ति विशेष विशेषवत्व विवक्षाया इदम उदाहरण व्याचेम तो चिंता मनो वा यदियत ततत एव अवभासते तो तिन्तोपाधिकसते में यदि जिस जिसका चिंतन किया जाता है तत्त चिंता उपाधि कम एवं उस चिंता रूपी उपाधि यानी जिस जिस पदार्थ का चिंतन किया जा रहा है उस चिंतन रूप उपाधि को लेकर के वैसा ही वैसा चिंतामणि अवभासित होता है न तत्वत स्वतः उन पदार्थों से युक्त नहीं होता चिंतन के कारण वो पदार्थ उसमें भासते हैं ऐसे ही आत्मा में जो प्रमाता जैसा संकल्प करता है वैसा ही जगत उसे दिखता है चिंतामणि में चिंतामणि के पास जैसा चिंतन करता है वैसा वो चिंतन के विषय को देखता है ऐसे जिस प्रकार की प्रतीति प्रती आत्मा में करता है वैसा ही आत्मा प्रतीत होता है मनुष्य की भ्रांति हुई कार्यक्रम संगत तो वैसा ही भास रहा आत्मा किसी को देवता के रूप में आत्मा की आत्मा का चिंतन करता है तो मैं देवता हूँ इस रूप में आत्मा भासता, चिंतन उपाधिक है तो चिंता मनो यद यदि यद यदि चिंतते तिंता उपाधिकम एव अवभाषते न तत्वत तथा स्थिति गति गतिदयो अब ये स्थिति गति विरुद्ध अनेक धर्म यहाँ तक का विग्रह कर रहे हैं पहले भास्कर भगवान कि नित्या नित्या दयो विरुद्ध अनेक धर्मा ये शाम ये वो उपाधि हो गई नित्यानित नित्यानित्यादि विरुद्ध अनेक धर्म उपाधि हो गई और ऐसे पदार्थ हैं उपाधि जिस आत्मा की वह आत्मा है फिर विरुद्ध अनेक धर्म उपाधिक उस दृष्टि से कहते हैं कि ते साम ये किशात यानी परस्पर विरुद्ध अनेक धर्म वाली उपाधि के कारण आत्मा विरुद्ध धर्मवान इव अवभाषते स्वतः उसमें कोई धर्म नहीं है लेकिन परस्पर विरोधी धर्म वाला सा वह प्रतीत होता है उपाधि के कारण इति तस्य भवति इति सुविज्ञ इस प्रकार का विचार करने वाला जो विचारक है पंडित तस्य शब्द से पंडित को यानी विवेकी को लेना उस विवेकी को आत्मा सुविज्ञ है आत्मा भवति उपाधि अविविक्त दर्शनस्तु दुर्विज्ञेय एवं इत्य अविविक का अर्थ है अभिन्न तो मनुष्य आदि कार्यक्रम संघात से अभिन्न ही आत्मा को जो देख रहा है देहात्म दृष्टि है प्राकृत है ये कार्यक्रम संघात प्राकृत है और उस प्राकृत कार्यक्रम संघात को ही प्रकृति के विकारभूत कार्यक्रम संघात को ही आत्मा समझ रहा है जो वो है उपाधि अविविक्त दर्शी और उसे आत्मा दुर्विज्ञ है तो शब्द बताता है विवेकी की अपेक्षा अविवेकी के लक्षण्य को विवेकी आत्मा को उपाधि रूप नहीं देखता उपाधि के रहते हुए भी उपाधि से विनिर्मुक्त देखता है और अविवेकी उपाधि रूप ही देखता है इसलिए उसे आत्मा को जानना कठिन है आत्मा उसके लिए दुर्विज्ञ है स्विद्ध धर्मवत्व नास्ती श्रुति योजनाया दर्शयती ये उपशम इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार चिंतामणिवद अवभाषते यहाँ तक, विज्ये विज्ये तक। का अर्थ हो गया और कर्ण इत्यादि का यह अवतरण है कि स्वतो विरुद्ध धर्मव नास्ति। आत्मा में स्वत परस्पर विरोधी अनेक धर्मवत्ता है नहीं इसी बात को मूल मंत्र का अन्वय करते हुए भगवान भाष्यकार बता रहे हैं श्रुति योजनाया दर्शयती करता है तो सयानो याति ती इसमें जो शयन शब्द है शयनवान शयान का अर्थ है शयन कर्ता शानज प्रत्य हुआ है कर्ता अर्थ में तो शयन करने वाला शयनवान इस अर्थ में शयान है तो शयन क्या है तो शयन की परिभाषा करते हैं भाष्कर भगवान कि कर्णा नाम उपशम है ये जो चक्षुरादि करण हैं, इन सब का बाह्य करण तथा तो अंतक करण का अपने अपने व्यापार से उपरम उपशम का अर्थ है उपरम यह शयन है जिस समय सोता है उस समय बाह्य करण इंद्रिया करण मन कोई व्यापार नहीं करता अपने अपने व्यापारों से उपरत रहते हैं तो इंद्रियों का स्वस्व व्यापार से उपरमण ये शयन है इंद्रियों की निर्व्यापार स्थिति और जागृत तथा स्वप्न है इंद्रियों की सव्यापार स्थिति बाह्य इंद्रिय तथा अंतकरण सव्यापार होते हैं जिस अवस्था में वो है जागृत अवस्था और बाह्य इंद्रिया निर्व्यापार हैं अंतकरण व्यापार युक्त है ऐसी स्थिति है स्वप्न अवस्था और शयन है करण तथा अंतकरण उभय विधकरणों का व्यापारोपरम यह सुसुप्ति है सयन तो इस प्रकार दो अवस्थाओं में तो उपाधिभूत करण सव्यापार होता है एक में दोनों भी बाह्यकरण तथा अंतकरण सव्यापार हैं और एक में बाह्यकरण निर्व्यापार है और अंतकरण ही सव्यापार है स्वप्न में जागृत में दोनों भी सव्यापार हैं इनको एक कोटि में लिया गया ये विशेष ज्ञान की अवस्था है कर्णजन्य ज्ञान जिस अवस्था में होता है प्रमाता को वह अवस्था है विशेष ज्ञान वाली अवस्था और करणजन्य ज्ञान रहित अवस्था उस अवस्था में भी ज्ञान है वो सामान्य ज्ञान है सुसुप्ति में तो सामान्य ज्ञान जब रहेगा तो सामान्य तो सब में अनुसूत होता है कारण अवस्था न कारण सभी विशेष में अनुसूत होता है विशेष है कार्य अवस्था स्वप्न का कोई भी ज्ञान लो विशेष विशेष ज्ञान जागृत का भी कोई भी विशेष ज्ञान लो उसमें सामान्य ज्ञान अन्वित है लेकिन सामान्य ज्ञान में जरूरी नहीं कि विशेष ज्ञान रहे ही विशेष तो सामान्य के बिना नहीं होता सामान्य विशेष के बिना भी रहता है सुसुप्ति में कोई विशेष ज्ञान नहीं है सामान्य ज्ञान है और जागृत स्वप्न में विशेष विशेष ज्ञान है वहां सामान्य ज्ञान भी है बिना सामान्य के कोई विशेष होता ही नहीं है तो इसलिए सयानो याति सर्वत इसमें सर्वत से लेना सभी विशेष ज्ञान जहां होते हैं वह और सयान शब्द से लेना सामान्य ज्ञानवान तो जो सामान्य ज्ञानवान है वह जहां जहां विशेष ज्ञान है वहां विद्यमान है क्योंकि तो विशेष ज्ञान में सामान्य ज्ञान अन्वित होता है इसलिए कहा जा रहा है कि सयानो याति सर्वतः ये कहते हैं कि कर्णना उपशम शयन कर्णजनित एक देश विज्ञान से उपशम शयान तो कर्ण जो एकदेश विज्ञान है एकदेश विज्ञान कहते हैं परिछिन्न ज्ञान को भेद ज्ञान को द्वैत ज्ञान को यह है एकदेश विज्ञान का अर्थ है भेद ज्ञान तो जो स, सयान है का मतलब सुसुप्ती अवस्था में पहुंचा है बाह्यकरण तथा अंतकरण का व्यापार उपरम जिस अवस्था में है ऐसी अवस्था वाला सयान है और उस उसे भेद ज्ञान नहीं होता है उसके एक देश विज्ञान का यानि द्वैत ज्ञान का उपशम रहता द्वैत ज्ञान है करण जन्य ज्ञान तो करण जनित भेद ज्ञान का उपशम यानी अभाव शयान से बहुत प्राज्ञ को ये नहीं रहता जन्य ज्ञान भेद ज्ञान और यदाच एवं केवल सामान्य विज्ञानवात सर्वतो या तो कहते हैं जब ऐसा होता है सुसुप्त अवस्था में पहुंचता है सारे विशेष ज्ञान से रहित होता है इंद्रिय जन्य ज्ञान नहीं होता सामान्य ज्ञान मात्र रहता है तो उस समय माना जाता है कि सर्वतो याती इव। तो सभी विशेष विशेष ज्ञान जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ वहाँ वह गया हुआ है ऐसा माना जाता है क्योंकि सामान्य है सामान्य सब जगह है और यदा विशेष विज्ञान स्थल जागृत और स्वप्न में विशेष विज्ञान वाला होता है इंद्रिय जन्य ज्ञान से युक्त तो होता है जन्य ज्ञान से युक्त तो होता है तो स्वेन रूपेण स्थित इव सन मन आदि गतिषु तद उपाधिक दूर व्रजति इव तो उस समय तो फिर जो जो इंद्रिया व्यापार युक्त है उस उसी इंद्रिय के साथ तादात्म्य करके माना जाता है कि उस उस इंद्रिय की गति जिधर हो रही है वहां वहां जा रहा है तो मन रूपी उपाधि वाला होगा तो मन जहां जाएगा मन तो क्षण के बहुत अल्प अल्पइय में अभी हरिद्वार में है तो बद्रीनाथ पहुंचता है बद्रीनाथ से कहीं पहुंच जाता है द्वारिका तो कभी पहुंच जाता है स्वर्ग तो कभी पहुंच जाता है ब्रह्मलोक और उस मन रूपी उपाधि से युक्त होने के कारण आत्मा को भी माना जाता है दूरम व्रजती आसीना दूरम व्रजती और स्वतः देखा जाता है तो वह अक्रिय है लेकिन सक्रिय मन के साथ जुड़ जाने से लगता है कि वह दूर चला गया ते हैं यदा विशेष विज्ञानस्तनूपेण मन आदि मनागतिसु तो स्वूपत तो वह स्थिर है निष्क्रिय है लेकिन मन आदि के गतिशील होने पर कहते हैं कत तदुपाधिकूर व्रजतीव सह वर्त है लेकिन स्वरूपतः देखा जाए तो कहीं आता जाता नहीं है एक देश विज्ञान करता है टीकाकार टीका मनुष्यो नीलम पश्यामि इत्यादि विज्ञानस्य विज्ञान तो जो कहा न ईर्क जनित एक देश विज्ञानस्य से सयानस्य भवति। से एक देश विज्ञान क्या है तो कहते मनुष्यो अहम नीलम पश्मी इत्याकार जो भेद ज्ञान त्रिपुटी युक्त ज्ञान वह त्रिपुटी युक्त ज्ञान का उपशम हो जाता है ये यहां पर कहा गया अब 22वें मंत्र की चर्चा हम लोग करेंगे 15 तारीख से